भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप प्रत्येक सीढ़ी तत्व ज्ञान के अर्थात परम पद के जिज्ञासुओं की बुद्धि का क्रमिक विकास और ज्ञान मार्ग में पद विन्यास का क्रम है अपने अपने अधिकार के अनुरूप जिज्ञासु भिन्न भिन्न दर्शनों के द्वारा प्रतिपादित तत्वों को ही अपना अपेक्षिक लक्ष्य मान लेता है और जब उस आपेक्षिक तत्व का साक्षात अनुभव उस जिज्ञासु को हो जाता है तब वह उसमें परम पद को अपने चरम लक्ष्य को न पाकर पुनः उसकी खोज में आगे बढ़ता है और पहले से सूक्ष्मतर तत्वों में पहुँचता है इसी क्रम से यदि जिज्ञासु बढ़ता जाए तो किसी न किसी दिन परम पद पर पहुँच ही जाएगा और उसके आगे गंतव्य पद के न रहने के कारण जीव वहीं स्थिर हो जाएगा वहाँ से पुनः उसे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं अतः वहाँ से जीव लौटता ही नहीं यही मोक्ष है यही आनंद है इसे ही दुख की चरम निवृत्ति कहते हैं यही हमारे दर्शनों का परम ध्येय है ऊपर युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यह मालूम होता है कि ये सभी दर्शन चाहे आस्तिक हो या नास्तिक परस्पर सापेक्ष हैं और इनमें आगे की तरह एक के बाद दूसरे का स्थान है परम पद तक पहुँचने के लिए प्रत्येक दर्शन की नितान्त अपेक्षा है और ये सभी दर्शन एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं एक दूसरे के बिना अपने अस्तित्व का समर्थन ही नहीं कर सकते आगे की अवस्था को समझने के लिए पूर्व पूर्व की अवस्था का पूर्ण परिचय रखना नितांत आवश्यक है इस प्रकार प्रत्येक दर्शन का दूसरे दर्शन के साथ समन्वय है इन सब में कोई भी वास्तविक विरोध नहीं है तथापि एक दर्शन दूसरे दर्शन से अत्यंत भिन्न है दो दर्शन कभी भी एक ही मत का प्रतिपादन नहीं करते और न करना उचित ही है फिर भी स्थूल दृष्टि वालों को दर्शनों में जो परस्पर विरोध मालूम होता है उसका पहला कारण है समझने वालों का अज्ञान और दूसरा है दृष्टिकोण का भेद पुष्पदंत ने शिव महिमना स्तोत्र में दार्शनिक विचार को कितने सुंदर शब्दों में कहा है रुचि नाम वयचित्राद रिज कुटिलताना पथ जुषाम ऋणामे को गम्यस त्वस पैसा मरण इव इन बातों से यह स्पष्ट है कि सभी दर्शनों में परस्पर पूर्ण सामंजस्य है और परमानंद की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के सहायक हैं इन बातों के स्पष्टीकरण के लिए एक दो उदाहरण यहाँ देना अनुपयुक्त न होगा सबसे प्रथम उदाहरण के लिए आत्मा के संबंध में जो कतिपय दर्शनों का विचार है उसे हम अपने पाठकों के समक्ष रखते हैं आत्मा को सबसे ऊंचा स्थान लोग देते हैं चैतन्य आत्मा का ही गुण या स्वरूप माना जाता है हमारी क्रियाएं या चेष्टाएं सभी आत्मा के अधीन मानी जाती है आत्मा स्वतंत्र है किसी के अधीन नहीं है ये बातें प्राय सभी दर्शन स्वीकार करते हैं ऐसी स्थिति में आत्मा के स्वरूप का क्रमिक विकास किस प्रकार हमें दर्शनों में समन्वय के रूप में एक सूत्र में परस्पर संबद्ध हमें मिलता है उसका दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है